श्रीमद्भागवत महापुराणादश स्कंध अस सप्तशोध्याय वर्णश्रम धर्मनिप्ध उस्तया पूर्व धर्मस्वद्भक्तिलक्षण वर्णाश्रमाचारेश्विपदापी यथान अनुष्ठीये नयि भक्ति नृण भवे सधर्मे नारबिन्दा तत्समाक्षा उद्धव जी ने कहा कमल नयन श्री कृष्ण आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है अब आप कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए पुराकल महाबा धर्मम परमकम प्रभो ब्रह्मणे प्रभु माधव पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था स इदानी सुमहता काले मित्र कर्षण न प्रायो भविता मर्तलोकेग अनुशासप दमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्तलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं वक्ता कर्ता न्यो धर्म सुतते भुवी सभायाम वैंच्याम यत्र मूर्ति धरा कला अचित पृथ्वी में तथा ब्रह्मा जी की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके कर्म प्रवक्ता चवता मधुसूदना त्यक्त मही तले देव विनष्टम क प्रवक्षती इस धर्म के प्रवर्तक रक्षक और उपदेशक आप ही हैं आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए स्वयं प्रकाश परमात्मन जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोभ ही हो जाएगा तो फिर उसे कौन बतावेगा तत्व न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्वक्ति लक्षण यथा यधिये तथा वर्ण में प्रभो आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं इसलिए प्रभो आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है श्री सुखवाच इतम स्वभृत्य मुख्य पृष्ठ स भगवान हरि प्रीत छे माय मृत्याम धर्मान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया श्री भगवान हनुवाच धर्म ये स तब प्रश्न हो नेयस्करु निबोध मे भगवान श्रीकृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ सावधान होकर सुनो आदो कृतयुगे वर्णोण हंसहित स्मृत कृत्य कृत्या प्रजा जात्या तस्मा कृतयुगम जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है वेद प्रणवे वाग्रे धर्मोहमृत पधे उपास तपोनिष्ठा हंसमाम उस समय केवल प्रणो ही वेद था और तपस्या शौच दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त में ही वृषभ रूपधारी धर्म था उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे त्रेता मुखी महाभाग प्राणान में विद्याप्रदुरभुत्या परम भाग्यवान उद्धव सत्युग के बाद त्रेतायुग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रय विद्या प्रकट हुई और उस त्रय विद्या से होता अध्वर्य और उद्गाता के कर्म रूप तीन भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ विप्र क्षति विट विट शुद्रा मुखबाह वहरा जात प्रसाद जाता यह आत्माचार लक्षण विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई उनकी पहचान उनके अनुसार और आचरण से होती है गृहाश्रमो जघन तो ब्रह्मचर्य हृदय वक्षाग्मीर्ष नि उद्धौ जी विराट पुरुष मैं ही हूँ इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम वक्षस्थल से वान प्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है वर्णाश्रम चन्मभूम्य अनुसारिणी आसन प्रकृत नीचे नीचोत्तमोत्तमा इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम मध्यम और अधम होंगे अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए समोधपस्तपोतम संतोष छातिरार्जम मद्भक्ति दया सत्यम ब्रह्मा प्रकृति यहा सम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमाशीलता सीधापन मेरी भक्ति दया और सत्य ये ब्राह्मण वन के स्वभाव हैं तेजो तेजोबल धृतेथर्य त्ष्ठदार्यम उद्यम स्थर्य ब्रह्मण्यतःश्वर्य छत्र तेज बल धैर्य वीरता सहनशीलता उदारता उद्योगशीलता स्थिरता ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं आस्ति दान निष्ठा दंभो ब्रह्म सेवनमि रथोपत वैश्य प्रकृति अस्मा आस्ति दानशीलता दंभहीनता ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं शुश्रूषण दिजघवाम देवा चाप्य मायया तप्तलब्धे न संतोष शुद्ध ब्राह्मण गौ और देवताओं की निस्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है अशौचम अन नास्तिक्यम शुष्क विग्रह काम क्रोधस्त स्वभावन्ते अपवित्रता झूठ बोलना चोरी करना ईश्वर और परलोक की परवाह न करना झूठ मूठ झगड़ा और काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना ये अंत्यजों के स्वभाव है अहिंसा सत्यम अस्तेम अक्रोध लोभता भूत प्रियमोम सार्वर्णिक उद्धव जी चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे सत्य पर दृढ़ रहे चोरी न करे काम क्रोध तथा लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे द्विज वसन गुरुकुले द्रह्माधी ब्राह्मण छत्री तथा वैश्य गर्भाधान आज संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवी संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपने इंद्रियों को वश में रखे आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें करेखलाझिन दंड मेखलाझिन दंडाक्ष मेखला दंडा, ब्रह्मचूत्र कमंडल तद्वासो अरक्तपीठ कु मेखला मृगचर्म चर्म वर्ण के अनुसार दंड रुद्राक्ष की माला यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करे सिर पर जटा रखे शौकिनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे रंगीन आसन पर न बैठे और कुश धारण करे स्नान भोजन होमे सूज जपोच्चारे चाग्यत न छन्ध्यान्न खरो कक्षो कक्षोपस्थगतान्यपी स्नान भोजन हवन जप और मल मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेन्द्र के बाल और नाखूनों को कभी ना काटें रे तो नवक्रे जा ब्रह्म व्रतधर स्वयं अवकृणाता सुत्रीपतिम जपेत पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे स्वयं तो कभी विरेपात करे ही नहीं यदि स्वप्न आदि में वीर्यस्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे अग्न्यर्चार्य घो विप्र गुरुवृद्ध सुरा चुचि समाहत उपासी संधि च ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र होकर अग्नि सूर्य आचार्य गौ ब्राह्मण गुरु वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए आचार्य या बुद्धाता सर्वदेवा भयो गुरु सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे केवल भोजन ही नहीं जो कुछ हो सब तदनंतर उनके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। सुस्त्रो करे सदोपासे आचार्य सदो यान ने चवतान्यासन स्थान दूरे कृतान आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे एवं मृत्यो गुरुकुल वसेभोग विद्या समाप्ते यावद बिभ्रतव्रत जब तक विद्या विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे